उनकी यह बात सुनकर व्यास को बड़ा विस्मय हुआ शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया उसने सोचा ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है सर्वथा आदरणीय है क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुम्ब का पालन किया है हाय ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी अथवा मैं किस गति को प्राप्त होंगी मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है मेरे जीवन को धिक्कार है धिक्कार है इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्यास ने अपने बाढ़ को रोक लिया और कहा श्रेष्ठ मिगो तुम जाओ तुम्हारा जीवन धन्य है व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूज्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा भीर मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ वर्मागो व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया जो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए शिव बोले व्याध सुनो आश्रय तुम सिंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे द्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए तब से अर्भुद पर्वत पर भगवान शिव धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं महर्षियों वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का भोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सयुध्य मोक्ष मिल गया फिर जो भक्तिभाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ साहित्य प्राप्त कर ले इसके लिए तो कहना ही क्या है संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विविध तीर्थ भांति भांति के विचित्र दान अनेक प्रकार के यज्ञ तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है महर्षियों यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रत राज्य के नाम से विख्यात है इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी अब और क्या सुनना चाहते हो